शिवार्थि मानुभाव इस शिविर की आत्मरीक्षण की पांचवी कक्षा में आपका स्वागत है निश्चित रूप से आप नियमों का पालन कर रहे होंगे इतना अवश्य देखने को मिला उत्तरो उत्तर गंभीरता होनी चाहिए थी वो कुछ कम देखने को मिली जैसे जैसे शिविर पूरा होता जाता है वैसे वैसे शिविरार्थी गंभीरता की अनुभूति करते हैं इसकी आवश्यकता है बंद कर तो आप कितनी गंभीरता अनुभव कर रहे होंगे वो आप जानते हैं कुछ देर के लिए आज की दिनचर्या का आप अवलोकन करें और देखें कहाँ मैंने मौन का पालन नहीं किया कौन सी कक्षा में देर से गया कक्षा में गए भी तो कक्षा में मन लगा या इधर उधर रहे थोड़ी देर के लिए एक डेढ़ मिनट आंखें बंद करेंगे और अपने आज की चरिया का अवलोकन करेंगे ओ, आपने अपनी दिनचर्या का अवलोकन किया आपने अपनी अपनी स्थिति देखी होगी हम कितनी दिनचर्या में चले अथवा कितने नियमों का भंग किया कल भी मैंने कहा था जैसा हम चाहते थे मौन शिविर सफल नहीं हो पाए और आगे से विचार ऐसा कर रहे हैं कि मौन शिविर बंद ही कर दें क्योंकि कब तक जबरदस्ती जबरदस्ती रोज रोज रोज रोज प्रेरणा दे दे करके मौन रहो मौन रहो भेज भेज करके भी कहते हैं कि भैया उनको टोक करके आना मौन रहे स्वयं भी मैं टोकता रहा बीच बीच लेकिन वो सफलता नहीं मिली दीर कक्ष में माताएँ रहती हैं जैसे कल बात हो रही थी एक कमरे में ग्यारह ग्यारह बजे तक बातचीत तो ऐसी ही दीर कक्ष में जो माताएं रह रही हैं अनुसंधान भवन में वहाँ भी बातचीत तो ऐसा लगता है आगे आने वाली शिविर हमें जो निश्चित मौन का समय है भोजन से लेकर के दो बजे तक का वो रात्रि में मौन काल वो रखकर के बाकी आपकी छूट देनी पड़ेगी फिर भी इससे प्रसन्न हुए हैं ऐसा लगा है। प्रसन्नता में ऐसा लगा ताली बजी हो चलिए ये आत्मिक्षण अंतकर्ण की शुद्धि के लिए है पिछले कई दिनों से मैं आपके सामने विचार रख रहा हूं जब व्यक्ति आत्मरीक्षण करता है अपने दोषों को पकड़ने लगता है और जब दोषों को पकड़ने लगता है तो अपने व्यवहार की भी जानकारी होती है हम देखेंगे कि छोटे छोटे व्यवहारों में हम मार खा जाते हैं मार खाते रहते हैं और यदि उन्हीं छोटे छोटे विचारों को छोटे छोटे व्यवहारों को हम पकड़ने लग जाते हैं और छोटे छोटे व्यवहार ही हमारे जीवन को उन्नत बना देते हैं बहुत सामान्य सामान्य बातें जिनका हम पालन नहीं कर पाते और उन बातों को आप देखेंगे कि बड़े बड़े साधक लोग हैं जो साधना करने वाले कई कई घंटे साधना करते हैं वो बातें उनकी भी पकड़ में नहीं आती कई साधक कैसे होते हैं आत्म केंद्रित होते हैं आत्मकेंद्रित अर्थात तो उसको अपनी उपासना करनी है दूसरे का कोई ध्यान नहीं है उसकी उपासना का समय हो गया तो बस दूसरे के लिए कोई अवसर नहीं है अपनी व्यवस्था की और लग गया वो साधक है वो सोचता है कि मैं तो साधक मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण तो हूँ यदि भोजन करना है तो अच्छा भोजन मेरे लिए होना चाहिए दूसरा जैसा खाए न खाए वो क्या सोच के चलता है मैं साधक हूं मैं साधना करने वाला हूं ज्यादा अच्छी चीजें मेरे लिए होनी चाहिए ऐसा साधक आत्म केंद्रित होता है और वो साधना में कभी भी प्रगति नहीं कर सकता कौन प्रगति करता है साधना उपासना में प्रगति वो करता है जिसका चित्त निर्मल अधिक होता है कभी आपने तीन चार साल हो गए शायद चार्य सत्यजीत जी के नेतृत्व में यहां शिविर लगा था और उन्होंने शिविर में एक कक्षा का नाम रखा था अंतर यात्रा। अंतर यात्रा यात्रा के साधक अपने अंदर घुस करके वो यात्रा करे वो देखे कि क्या क्या करना है मुझे कैसे प्रगति करनी है तो उस समय उन्होंने बताया था कि कैसे अधिक प्रगति होती है एक व्यक्ति साइकिल लेता है दूसरा व्यक्ति भी साइकिल लेता है दोनों को एक ही गंतव्य पर जाना है और जिसको हम आत्मकेंद्रित कह रहे हैं वो आत्मकेंद्रित क्या करता है कि बस साइकिल उठाई और उसकी तरफ दौड़ना है उसको लक्ष्य चाहिए बस और दूसरा व्यक्ति क्या करता है उसको साइकिल मिली है इसने अभी चलना तक प्रारंभ नहीं किया है और वो चल पड़ा है ये क्या करता है पहले साइकिल को मिस्त्री के पास लेकर के जाता है उस साइकिल में जो जंग वंग लगा हुआ होता है उसको दूर करवाता है उसका तेल और ग्रिसिंग करवाता है साइकिल को पूरी तरह ठीक कर लेता है अब ये साइकिल से चला है साइकिल से चला है तो वो पहले चलने वाला काफ़ी दूर जा चुका है ये अब चला है गति किसकी ज़्यादा होगी आप स्वयं निरीक्षण परीक्षण कर सकते हैं कि पहले वाले ने साइकिल की कोई सुरक्षा नहीं की वो तो बस उसको तो चाहिए कि मुझे दौड़ना भागना है दौड़ना भागना है दूसरे वाला अपनी साइकिल को ग्रीसिंग करता है साफ करता है जंग हटाता है और फिर वो चलाता है तो साइकिल कितनी हल्की चलती है और वो व्यक्ति जो पहले जा चुका उसको भी आगे पार कर जाएगा वो आगे जाने वाला है भले ही ये दिखता हो कि पहले तो वो जा चुका है कितने पीछे पड़ा है पीछे नहीं पड़ा इसकी गति बहुत आगे होने वाली है आत्मनिरीक्षण करने वाला भी ऐसा ही समझिए कि साइकिल के जंग को हटा रहा है उसमें ग्रीसिंग कर रहा है तेल डाल रहा है उसकी गति आप देखिएगा कितनी होगी और जो केवल आत्म केंद्रित होकर के चलते हैं उनको कोई लेना देना नहीं आस पड़ोस के व्यक्ति से दूसरा रोगी हो गया है इसको संध्या करनी है दूसरा बेचारा कर रहा है और ये तो कह रहा है कि मेरी दिनचर्या है ध्यान करूंगा इसका ध्यान लगेगा नहीं लगने वाला व्यवहारिक व्यक्ति संवेदनशील इसकी ज्यादा ध्यान देगा कई बार क्या होता है जब हम व्यवहार की बातों को देखने लगते हैं छोटी छोटी बातें पकड़ में नहीं आती क्या हुआ राजा भोज राज कार्य से निवृत्त हुए निवृत्त होकर के सीधा राजमहल में जाया करते थे और राजमहल भी, भी अंतपुर में जाते थे आज भी राजा भोज थोड़ा जल्दी राजकार्य से निवृत्त हो गए हैं राज कार्य से निवृत्त होकर के अपना कार्यालय छोड़ा और छोड़कर कर के अंतपुर की तरफ जा रहे हैं जब अंतपुर में जा रहे थे रानी किसी दूसरी सहेली से बातचीत कर रही थी जब राजा भोज उसके निकट जाते ही चले गए रानी ने दूर से देख लिया था लेकिन राजा रुके नहीं राजा ने भी सहेली से बात करते हुए देख लिया था फिर भी नहीं रुके नहीं रुके तो निकट जाते जा रहे हैं जब देखा रानी ने तो ये रुकेंगे नहीं दूर से ही रानी ने एक वाक्य से संबोधित कर दिया वाक्य से संबोधित क्या किया राजा भोज को आते हुए रानी ने कहा कि आओ मूर्ख आओ आओ मूर्ख आओ मूर्ख कह दिया और जैसे ही मूर्ख कहा राजा का माथा ठनका कि क्या कह बैठी अरे जो रानी रोज आना जब जब मैं आता था उठकर करके मेरा आदर सत्कार करती थी मुझे पीने के लिए जल देती थी मेरा स्वागत करके अंदर लेकर के जाती थी मुझे आराम के लिए बिस्तरा इत्यादि सारा सब कुछ तैयार करती थी और आज वो औपचारिकता छोड़कर मूर्ख कह बैठी व्यवहार की बातें आप देखेंगे जब जब हम किसी के पास जाते हैं तो हमें क्या व्यवहार करना चाहिए मनु ने लिखा अभिवाद वृद्धाश्च दद्या आसन स्वत कृतांजलि ग्छत पृष्ठ अन्वियात् कह रहे कि जब जब गृहस्थ के घर में कोई अतिथि आए कोई वृद्ध व्यक्ति आए तो क्या करें प्रथम कार्य है अभिवादयेद् खड़े होकर के अभिवादन करें आप देखेंगे कि आने वाला व्यक्ति कितना आपसे प्रभावित होगा और ये छोटी छोटी बातें ही सामने वाले व्यक्ति के जीवन के स्तर को बताने वाली होती हैं सामने वाला व्यक्ति किस स्तर पर जी रहा है ये हल्की हल्की बातें हमें बता देंगी अभिवाद ये अर्थात जब जब कोई सामने आता है उसको अभिवादन करें यह अभिवादन बहुत काम का है सामान्य चीज नहीं है छोटा सा शब्द है नमस्ते आजकल फैशन क्या आया हुआ है नमस्ते की जगह है आप जब समाचार सुनते हैं समाचार सुनाने वाला अथवा सुनाने वाली सबसे पहले क्या बोलता है नमस्कार नमस्कार बोलता है अब नमस्कार का अर्थ और नमस्ते का अर्थ क्या है उन अर्थ भेद न होने के कारण नमस्कार बोलते हैं बोलना क्या चाहिए और बोल क्या रहे हैं बात तो छोटी सी है नमस्कार नमस्ते आप इसका भेद देखेंगे नमस्कार एक संज्ञा है एक नाम है और नमस्ते पूरा वाक्य है वाक्य नमस्ते पूरा वाक्य है और नमस्कार एक संज्ञा है नमस्कार का अर्थ है झुकना जैसे लोटा कहा लोटा कहा तो वो द्रव्य वो गोलमटोल पात्र ऐसे ही नमस्कार कहा तो नमस्कार का अर्थ होगा झुकना बस मात्र इतना अर्थ अब यदि कोई सामने वाला कहता है कि नमस्कार नमस्कार माने उसने कहा है झुकना अब झुकना उसको कह रहा है कि तू मेरे सामने झुक अथवा मेरा झुकना पता ही नहीं लगता लेकिन आपके नमस्ते में क्या है नमः ते ते तुभ्यम तेरे लिए मैं झुक रहा हूं तेरा मैं सत्कार कर रहा हूं इस नमस्ते में पूरा का पूरा जो हम कहना चाहते हैं वो समाया हुआ है, लेकिन नमस्ते भूलते चले गए नमस्कार आ गया आधा अधूरा इसलिए ऋषि ने कहा है अभिवादित वृद्धाश्चर्य जो बड़े व्यक्ति आते हैं उनको अभिवादन करें और ये अभिवादन कितनी काम की चीज है हमारे डॉक्टर धर्मवीर जी सुनाया करते हैं आपने देखा होगा ये नमस्ते सामान्य सी छोटी सी चीज लेकिन ताकत कितना रखती है अपने अंदर ताकत कितनी ताकत रखती है आपने कभी भी किसी राजनेता का फोटो जब ये इलेक्शन होते हैं इलेक्शनों में आपने फोटो देखे होंगे किसी राजनेता ने ऐसे अकड़ करके फोटो उतरवाई जैसे हिल स्टेशन पर जाते हैं और इधर उधर मुंह करके फोटो उतरवाते हैं कभी किसी राजनेता की फोटो देखी ऐसी नहीं देखी उस राजनेता की फोटो ऐसे मिलेगी हाथ जोड़े हुए हाथ जोड़ करके क्यों उतरवाता है क्योंकि उसको पता है इस हाथ जोड़ने में ताकत है और जब वोट मांगने जाता है वोट मांगने जाता है तब देखा है राजनेता दूर से ही यू ऊपर हाथ उठा उठा करके हाथ जोड़ता है क्यों क्योंकि उसको पता है कि इस हाथ जोड़ने में ताकत है और इस छोटी सी ताकत का हम घर में प्रयोग नहीं कर पाते व्यवहार कुशल व्यक्ति कौन है प्रात्यकाल उठते ही किसी घर में स्वर्ग जैसा वातावरण देखना हो बच्चे उठते ही माता पिता के चरण छूकर के नमस्ते कर रहे हैं परस्पर पत्नी पति पत्नी एक दूसरे के सामने झुक करके प्रणाम कर रहे हैं आप देखेंगे कि कितने बड़े व्यवहार कुशल लोग रहते हैं वहाँ अभिवादयत वृद्धाश्च तद्या आसनम स्वकम् और अभिवादन करने के बाद उनको अपना आसन देवे के आइए बैठिए उनसे कुशल क्षेम पूछें पीने के लिए पानी इत्यादि पूछें कृतांजलि रोप हाथ जोड़ करके पूछें कि आप कुशल तो हैं और कह रहे हैं कि जब जाने लगें जाने लगे तो कुछ दूर पीछे पीछे छोड़ करके आए ये परंपरा हम आज भी देखते हैं घर गाँव में छोड़ने की बात यह व्यवहार कुशल व्यक्ति करता है पंचतंत्र में राजा के बिस्तरे में एक जूं रहती थी जूं जूं कौन सी आजकल तो नहीं रही माताएं यहां रखती थी और ऐसा यहां रखा और कट्ट से कर देती आजकल तो नहीं है वो जूं राजा के बिस्तरे में रहती थी और जब राजा शयन करने के लिए बिस्तरे के ऊपर आता था तो हल्का सा अपना वो मुंह लगाए और खून चूस करके गुजारा कर रही थी जीवन यापन हो रहा था राजा को पता भी नहीं लग रहा था कि कोई जूं भी है हल्के से छूती और छू करके बारीक सा डंक है उसको लेकर के खून पी लेती और गुजारा अच्छा खासा चल रहा था अचानक एक दिन जू के घर में प्रवेश किया किसने खटमल ने खटमल आधमका अचानक जू के वहां और जू ने जब खटमल को देखा तो दो चार गालियां सुना दी जू ने तू यहां कहां से आ गया और तुझे देख करके मुझे भी मार डालेंगे तुझे यहाँ नहीं आना था दो चार बातें ऐसी जलीकटी सुनाई खटमल ने बड़े शांत भाव से जू को उपदेश देना शुरू किया उपदेश क्या दिया अरे जू तू व्यवहार भी नहीं जानती अरे घर पे जब कोई आता है तो कैसे बोलना चाहिए वो उपदेश खटमल ने सुनाया जीव को एक लंबा सा श्लोक विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र में दिया हुआ है कह रहे हैं कि जब जब आए तो कहो कि आओ आओ आप बड़े दिन में दिखे हो अरे आपको देखकर करके तो प्रसन्नता हो गई आपको देखकर करके तो मन बड़ा प्रसन्न हो गया आप सामने वाले को कहकर के देखिए कैसा लगेगा कह रहे हैं कि ओहो कुछ दुबले से हो गए आजकल कहां रहते हो आदि आदि व्यवहार की बातें जब व्यक्ति बोलता है तो कैसा लगता है खटमल ने जू को उपदेश तो दे दिया और जू भी दब गई कि ठीक कह रहा है आए अतिथि का अपमान नहीं करना चाहिए और खटमल ने कहा कि तेरे यहां रहूंगा एक दिन के लिए जू ने कहा कि राजा मार देगा खटमल तो उपदेश सुना चुका था और जो बेचारी घबरा गई थी कि ओहो मैंने इसकी बेइज्जती कर दी और कुलीन उसने दुहाई दी है कि कुलीन परिवारों में ऐसे व्यवहार नहीं हुआ करते जो ने सोचा कि कुलीन बनना है तो खटमल को रख लिया और जब खटमल को रखा रात को राजा आया राजा लेटा ही था खटमल तो हथियार लिए तैयार बैठा था जैसे ही राजा लेटा तत्काल खटमल ने ऐसा डंक लगाया राजा उछल पड़ा उछल पड़ा बिस्तरे से दूर और नौकरों का कहा कि देखो यहाँ कुछ है और खटमल इतना चालाक था तत्काल नीचे घुस गया बिस्तरे के अंदर जा पहुंचा चारपाई में और जब नौकर खोज रहे खोज रहे हैं तह खोल करके देखी इधर उधर बिस्तरे में राजा की जो ओढ़ने की चादर थी उसकी तह में बेचारी जू दुबकी बैठी है जब दुबकी बैठी है तो क्या हुआ वही होना था लेकर के कर दिया अब आप देखेंगे कि किसके साथ हम कैसा व्यवहार करें व्यवहार करना चाहिए श्रेष्ठ व्यवहार करना चाहिए और जो खटमल ने उपदेश दिया था वो ग्राह्य था लेकिन किसके लिए वो ग्राह्य था ऐसा भी हो जाता है कि घर में रावण भी आ जाएगा और उस रावण जैसे व्यक्ति को पहचानने की भी बात है लेकिन फिर भी कुलीन व्यक्ति व्यवहार क्या करता है और राजा ने देखा कि मुझे तो मूर्ख कह दिया जो रानी आ, आते ही आदर सत्कार किया करती थी आज मुझे मूर्ख कह दिया और मूर्ख कह दिया तो राजा का कदम आगे नहीं बढ़ा पैर मुड़ गया वापस और वापस मुड़ करके फिर से राज दरबार में आ गए और राज दरबार में आकर के मूल अटका करके बैठे हैं जब राजा का मुंह लटका हुआ है तो दरबारियों का कैसे प्रसन्न हो सकता है दरबारी भी उदास चेहरे से बैठे हैं मन ही मन सोच रहा था कि आज रानी ने मुझे मूर्ख कहे क्यों दिया मुझे रानी ने मूर्ख क्यों कहा है देखा कि अचानक कालिदास राजमहल में प्रवेश कर रहा है जैसे ही कालिदास आ रहा था राजा के मन में आया कि ये व्यक्ति है मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है कि रानी ने मुझे मूर्ख क्यों कहा था और जब कालिदास राजमहल में उस राजदरबार में प्रवेश करने लगा जैसे ही आगे बढ़ा राजा ने भी उसको कह दिया कि आओ मूर्ख आओ कहते हैं ना वो छोटे का गुस्सा बड़े का गुस्सा छोटे के ऊपर उतरता है पत्नी को तो कुछ कह नहीं सकता था अब वकील साहब कह रहे थे कि इनका मान सम्मान नहीं है राजा होते हुए पत्नी से दबा हुआ था नहीं तो उसी समय डांट फटकार देता है ऐसा ही है पत्नियों से आप बहुत डरते हो डरते ये भी जानती होंगी आप भी जानते होंगे लेकिन राजा सालिम था पत्नी को डांटा नहीं सालीन था और वो मानता था जानता था कि मेरी पत्नी मूर्ख नहीं है मेरी पत्नी विदुषी है और आज जो इसने मूर्ख कहा है तो कोई न कोई रहस्य है इसने कालिदास को मूर्ख कह दिया और कालिदास राजा की तरह पैर मोड़ करके वापस नहीं गया कालिदास अंदर प्रवेश करता चला गया और राजा के सामने खड़ा होकर के कहने लगा कि महाराज तुमने मूर्ख कहा मुझे अरे मूर्ख होता कौन है मैं आपको मूर्ख बताता हूँ और यदि मेरे अंदर वो लक्षण घट रहे हों तो आप मुझे मूर्ख कह सकते हैं कालिदास ने तत्काल एक श्लोक पढ़ा खादन गच्छा हंस न गतमने गतम कृतमने सोचा कृतम मन्ने द्वाभ्या तृतीयो न भवामी राजन किम कारणम भोज भवामी मूर्ख कहने लगे कि हे राजा भोज में मूर्ख कैसे हूं मूर्ख के पांच लक्षण उस कालिदास ने सुना दिए क्या सुनाया खादन न गच्छामी में चलते चलते खाता नहीं हूं अर्थात मूर्ख का एक लक्षण दे दिया जो चलते फिरते खाया करता है वो मूर्ख है अर्थात हमारी संस्कृति क्या है बैठकर के खाने की संस्कृति है जो चलते फिरते खाते हैं निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये संकेत मिलता है वो रोगी हो जाएगा कोई न कोई शरीर में विकार आएगा और आजकल क्या होता है आजकल खड़े खड़े खाना ही चलता है और जैसे ही कार्यक्रम पूरा होता है उधर मेज रखी हुई होती है मेज़ के ऊपर सारा सब कुछ है, है और दौड़ पड़ते हैं दौड़ते हैं वो प्लेट उठाई है सब्जी डाली है ये डाला है और आ रहे हैं तो दूसरे के कपड़े सने हुए होते हैं इसलिए कहा कि खादम गच्छामी मैं चलते चलते खाता नहीं हूं एक हाथ में अटैची है एक हाथ में ब्रेड है वो चबाता हुआ जा रहा है कभी ट्रेन न छूट जाए यदि समय पे उठ रहा होता तो ट्रेन कहां से छुटने थी लेकिन मूर्ख का एक लक्षण लिख दिया दूसरा कहा कि हसन न भासे और मैं दांत खिसका खिसका करके बात भी नहीं किया करता गंभीरता से जो बात करता है चेहरे के ऊपर मुस्कराहट लिए हुए बात करता है उसका अलग प्रभाव पड़ेगा और चंचलता से युक्त होकर के खीखी खीखी करके बात करता है उसको कालिदास ने मूर्ख कहा है हसन नए भस यदि गंभीरता से शालीनता से चेहरे के ऊपर प्रसन्नता लेकर के बात करता है इस व्यक्ति का प्रभाव अलग पड़ेगा और जो दांत खिसका करके बात करता है उसका प्रभाव अलग पड़ेगा इसलिए उसने इसको भी मूर्ख की श्रेणी में डाल दिया है और कह रहे कि गतम न सोचा मी जो बीत गया सो बीत गया उसके ऊपर मैं ज्यादा चिंतन नहीं किया करता चिंता नहीं करता अब बीत गया तो होने वाला क्या है वो तो चला गया और जो जाने के बाद उसी बात को लेकर के बैठ जाता है उसको भी कालिदास मूर्ख की दृष्टि में है कालिदास की दृष्टि में वो मूर्ख है होता क्या है आपके घर परिवार में घर परिवार में उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं जब उतार चढ़ाव चलते रहते हैं कोई नुकसान हो गया नुकसान हो गया तो उसको ले करके ना बैठना यदि पति से नुकसान हो गया तो पत्नी का दायित्व बनता है कि उस पति का हौसला बढ़ाना के कोई बात नहीं पतिदेव देव ये तो हानि लाभ चलता रहता है हानि लाभ चलता रहता है तो अब हानि हुई है परमात्मा फिर वृद्धि करेंगे फिर ठीक हो जाएगा ये करने वाली पत्नी यथार्थ में भारिया है भरण पोषण करने वाली है और पतिदेव से नुकसान हो गया पतिदेव परेशान है घर पर आकर के व्यक्तिगत रूप से ऐसे परेशान नहीं है लेकिन इसलिए परेशान है कि यदि पत्नी को पता लग गया तो क्या क्या कहेगी बेचारा डर डर के घर में कदम रखता हो ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए यदि इन देवियों से कोई नुकसान हो जाता है तो आप लोगों का ये काम है उनका हौसला बढ़ाना नहीं कि हौसला गिराना गतम नहीं सोचा मई जो बीत गया उसके ऊपर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जा चुका गया तो गया अब क्या कर सकते हैं और इन छोटी छोटी बातों के ऊपर घर में कलह ज्यादा होता है कोई भी नुकसान हुआ नुकसान हुआ तो आपका विवाद हो जाता है और जब विवाद होता है तो दो बातें होती हैं दो जब पति पत्नी का विवाद होता है तो या तो चिल्ला चिल्ला करके लड़ेंगे और जब चिल्ला चिल्ला करके लड़ते हैं तो पड़ोसियों का खून बढ़ता है जब कोई लड़ रहा हो झगड़ा कर रहा हो तो पड़ोसियों से पूछ करके देखना कि भैया कैसा लग रहा है पड़ोसी मानते हैं कि आज कुछ बात बनी है और दूसरी स्थिति क्या होती है चिल्ला चिल्ला करके नहीं लड़ते तो एक बार झगड़ने के बाद बिल्कुल मौन एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे इतना मोटा मुँह फुला करके रहेंगे वो कहेगा कि पानी ले आ इसने मुँह फुला रखा है हम पानी नहीं लाएगी, अथवा ये भी चुप और वो भी चुप दोनों चुप हैं और इस चुप में काम चलता नहीं व्यवहार तो परस्पर पड़ता ही है और जब व्यवहार परस्पर पड़ता है तो इनडायरेक्ट बोलेंगे कुत्ता होगा दो ही हैं घर में कुत्ता रख रखा है और नाम रख रखा है टॉमी कह दे पानी चाहिए सीधा नहीं बोल रहे माध्यम बनाएंगे या कोई बच्चा होगा बच्चे को कहेंगे नाम लेकर के अरे ऐसी क्या जरूरत है कि मौन हो गए ऐसा नहीं मुझे पता लगा था जिस समय सुंदरपुर गुरुकुल में पढ़ता था एक वृद्ध व्यक्ति बहुत श्रद्धालु धार्मिक व्यक्ति आया करते थे लेकिन उनके लड़के ने बताया मेरे माता पिता को बात किए हुए लगभग 25 साल हो गई 25 साल पति पत्नी ने 25 साल तक आपस में बातचीत नहीं की आप देखो के 25 साल कैसे गुजारे होंगे उन्होंने कितना बड़ा अपने आप को ये मान लेते हैं कि ऐंठ में आ गए कि ये बोलेगा तो मैं बोलूंगी अथवा ये बोलेगी तो मैं बोलूँगा और इसी ऐंठ में कितना जीवन भारी हो जाता है इतना भारी हो जाता है कि व्यक्ति जीने की इच्छा छोड़ देता है कई बार इसलिए या तो चिल्ला चिल्ला करके लड़ना अथवा बिल्कुल मौन हो जाना और जब मौन हो जाता है तो एक दूसरे की आवाज़ खो जाती है और जहाँ आवाज़ खो गई वहाँ सन्नाटा होता है और सन्नाटा किसको कितना प्रिय है पति पत्नी सो रहे थे पति पत्नी सो रहे थे पतिदेव रात्रि में टॉर्च लेकर के सोया करते थे इनका झगड़ा हो चुका था और झगड़ा होने के बाद इनको भी लगभग दस दिन हो गए थे मौन धारण किए हुए बात नहीं कर रहे थे परस्पर। और इच्छा ये थी कि ये बोल पड़े शुरुआत हो जाए तो मैं बोल दूंगा मैं ज़्यादा नहीं सोच रहा और उसकी भी इच्छा कि ये बोल देगा तो मैं भी बोल दूंगी अंदर अंदर दोनों की ये इच्छा लेकिन बोल नहीं रहे रात्रि में सो रहे थे पति टॉर्च लेकर के सोते थे लाइट चली गई थी इसको टॉर्च की ज़रूरत पड़ी लेकिन अचानक टॉर्च लोढ़क गई लोढ़क करके दूर चली गई दूर चली गई तो अंधेरे में ये हाथ मार रहा था हाथ मार रहा था तो पत्नी देख रही थी देख रही थी तो ये भूल गई अपने मौन को कि मैंने मौन धारण कर रखा है भूल गई तो इसके अंदर से एक वाक्य निकला कि क्या खो गया क्या खो गया वो भूल गई थी कि बोलना बंद कर रखा है हमने जैसे ही स्ने क्या खो गया कहा पतिदेव से उत्तर क्या मिला पतिदेव ने उत्तर दिया वो टॉर्च को भूल गए और टॉर्च को भूल करके कहने लगे देवी जी तेरी आवाज़ खो गई थी वो मुझे मिल गई तेरी आवाज़ खो गई थी वो मुझे मिल गई जब आवाज़ खो जाती है माता उ जब आवाज़ खोती खोती है तो सन्नाटा होता है और सन्नाटे में आप देखो कितना भयानक जीवन होता है इसलिए घर परिवार में यदि कभी उतार चढ़ाव होता है कोई हानि हो जाती है हानि हो जाती है तो परस्पर सहारा लगाने वाली बात है इसलिए कालीदास ने कहा है गतम न सोचा जो नष्ट हो गया जो बीत गया उसके ऊपर में ज्यादा विचार नहीं किया करता और यदि जो विचार करने वाला होता है उसको मूर्ख कहा है चिंता और चिंतन चिंता और चिंतन में भेद कितना है इन दोनों के अंदर एक जैसा ही काम होता है आप चिंता करते हैं चिंता किसका नाम है कि जो हमें हानि हुई है जो समस्या आई है उसको बार बार दोहराते रहना रिपीट करते रहना यह चिंता है और चिंतन क्या है जो हानि हुई है जो समस्या आई है उस समस्या को सोचा और सोच करके साथ में समाधान के ऊपर विचार करने लग गया यह चिंतन हो जाएगा काम दोनों में एक जैसा होता है यदि कोई हानि होती है कोई बीत गया है तो चिंता नहीं करनी है सोचना नहीं है यदि सोचेंगे तो कालिदास की दृष्टि में मूर्ख है अगली बात और कह दी चौथा व्यक्ति मूर्ख और गिनाया है कहने लगे कृतम न मनने कृतम नए मनने अर्थात जो कुछ मैं कर चुका होता हूं मैंने कर दिया है तो अपने मुंह अपनी बड़ाई में नहीं किया करता अर्थात ऐसे व्यक्ति को दम्भी कहते हैं दम्भी दम्भीमा माने यदि थोड़ा मोड़ा कुछ अच्छा कार्य कर दिया अच्छा कार्य कर दिया तो दस लोगों को बताता फिरेगा कि मैंने ऐसा कर दिया है मैं ऐसा हूँ मैंने ऐसा कर दिया वो कालिदास कह रहा है कि कृतम ने मनने जो कुछ कर लेता हूँ तो अपने मुंह अपनी बड़ाई भी नहीं किया करता अब दान देने वाले दानवीर हैं इस देश में इस देश में दानवीर कितने हैं दानवीर इतने हैं अभी पीछे कहाँ मुंबई गया था पता नहीं कहाँ बैठा था ट्रेन में सामने एक पति पत्नी बैठे थे पति पत्नी बैठे थे कोई नदी आई नदी आई तो पतिदेव कह रहे हैं कि जल्दी निकाल अब पुल कितना लंबा है वो तो बीत जाएगा भाग जाएगा पत्नी ने हड़बड़ाट में वो अपना पर्स निकाला उसमें से दो तीन सिक्के निकाले और नदी में फेंक डाले फेंक डाली तो मेरे से रुका नहीं गया मैंने कहा माताजी आज आपने पाप कर डाला पाप अरे उनको तो एकदम विचित्र लगा कि पुण्य लेने के लिए नदी में सिक्के फेंके थे और वो भी पाप कहने वाला दाढ़ी वाला बाल वाला बाबा है साधारण भी नहीं है किसी और ने कहा होता तो प्रत्युत्तर कर लेते लेकिन ये तो इस भेस वाला बोल रहा है वो पूछने लगी कि पाप कैसे हो गया मैंने कहा कि मेरी माँ यदि किसी भूखे व्यक्ति को ये दो रुपए देती तो दो रुपए की एक दो डबल रोटी लेकर के कुछ पेट में तो डाल लेता और आपने इस भारतीय करेंसी का कितना बड़ा अपमान कर दिया कि जल में डाल दिया अब ये दो रुपए किसी काम के नहीं किसी के जरूरत में आने वाले नहीं हैं ये पाप हुआ या नहीं हुआ हाँ महाराज जी हम दान पुण्य भी करते हैं दान पुण्य करते हो लेकिन नदी में क्यों डाल दिया कह रहे हैं कि कृतम नए मन जो कुछ दान पुण्य कर दिया है तो लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कालीदास ने एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम लिखा है रघुवंश उस रघुवंश में राजा राम के वंश का वर्णन किया है और उस राजा राम के वंश का वर्णन कर रहे हैं तो राजा राम के एक वंशज हुए हैं दिलीप राजा दिलीप हुए हैं और उस राजा दिलीप की प्रशंसा करते हुए कालिदास ने श्लोक लिखा श्लोक क्या लिखते हैं श्लोक वो उन्होंने उनकी प्रशंसा में लिखा है श्लोक दिमाग से मेरे फिसला आएगा मैं बोलूंगा उसमें अंतिम जो बात मुझे ध्यान आ रही थी इस दान के ऊपर वो ये कहना चाह रहे हैं कि राजा दिलीप दान बहुत देता है और राजा दिलीप दान देता है तो उस दान दे करके कभी बड़ाई नहीं चाहता बड़ाई नहीं चाहता है अर्थात कई सारे गुण दिखाते हुए गुण दिखाते हुए कह रहे हैं कि राजा दिलीप बल बहुत है ताकत बहुत है लेकिन क्षमा कर देता है आदि आदि बातें कहते हुए दान के ऊपर आए तो कह रहे हैं कृतम न बनने आजकल के दानवीर कैसे हैं कभी स्वामी सत्यपति जी सुनाया करते थे शिविरों में कि एक जगह बहुत दान दिया जा रहा था लोगों की पर्चियाँ कट रही थी और एक व्यक्ति ने भी दान दिया दान किया दिया इक्यावन रुपए की पर्ची कटवाई और जब नाम पूछा गया कि भैया किसके नाम से पर्ची काट दी जाए कहने लगे कि गुप्त दान रख दो नाम वाम की क्या जरूरत है बड़ी उदारता से कहा कि नाम वाम की क्या जरूरत है गुप्त दान लिख दो गुप्त दान लिख दिया गया और मंच संचालक जो था दान की घोषणा कर रहा था इतने रुपए फलाने व्यक्ति ने दिए इतने रुपए फलाने व्यक्ति ने दिए घोषणा हो रही थी जब इक्यावन रुपए की बात आई इक्यावन रुपए की बात आई तो मन से घोषणा हुई इक्यावन रुपए गुप्त दान आया है जैसे ही इक्यावन रुपए गुप्त दान आया है ये दानी व्यक्ति पीछे बैठा था पीछे बैठा था तो बगल वाले को कौनी मारता है और कोहनी मार करके कहता है तुझे पता है ये गुप्त दान किसका है तुझे पता है ये गुप्त दान किसका है आप देखेंगे कि रुका नहीं जा रहा गुप्तदान लिखवा भी दिया लेकिन रुका नहीं जा रहा कि गुप्तदान किसका है इसलिए कह रहे हैं कृतम हम जीवन में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं अच्छे अच्छे काम करके स्वयं श्रेय लेने की आवश्यकता नहीं है जो व्यक्ति स्वयं श्रेय लेने लग जाता है उसको दम्भी कहा है और ऐसे दम व्यक्ति को महाभारत में कहा है कि आत्महत्यारा है वो आत्महत्यारा आत्महत्यारा अर्थात जो अपने मुंह स्वयं अपनी प्रशंसा किया करता है वो आत्महत्या जैसा काम महाभारत कार ने लिखा है इसलिए कहा कि कृतम न बनने जो कुछ अच्छा काम करें अपनी बड़ाई करने की जरूरत नहीं है हाँ यदि कोई करता है तो दूसरे की प्रशंसा अवश्य कर देना यदि प्रशंसा करेंगे कभी देवी जी ने अच्छा भोजन बना दिया अच्छा भोजन बनाया तो आप प्रशंसा अवश्य कर देना और जब प्रशंसा करेंगे अगले दिन और उत्साह से बना करके खिलाएगी और यदि प्रशंसा नहीं की दिल्ली में एक गांव है मुंडका उस मुंडका गांव में एक परिवार ने में भोजन किया भोजन किया तो क्या हुआ भोजन के बाद हम जैसे देवियों को धन्यवाद देते ही हैं जब घर से निकलने लगा तो मैंने भी उस देवी जी को कहा कि बहन जी आपने भोजन बहुत अच्छा बनाया बड़ा स्वादिष्ट था आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैसे ही ये बात कही वो रसोई में काम कर रही थी आटे में हाथ सने हुए थे रसोई से बाहर आई और बाहर आकर के एक शिकायत के लहजे में मुझे कहने लगी वो मेरे मुँह से प्रशंसा सुन कर अपनी पति की तरफ इशारा कर रही है कि जी मेरी ये कभी प्रशंसा नहीं करता मेरी ये कभी प्रशंसा नहीं करता इतना गरीब है ये व्यक्ति के प्रशंसा के शब्द इसके मुंह से निकलते नहीं इतने गरीब भी न बनना गरीब बनना है तो अपने विषय में बनना अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करना यदि घर में देवी जी अच्छा काम करती है बेटे बच्चे अच्छा काम करते हैं यदि देवता अच्छा काम करता है तो परस्पर यदि प्रशंसा करने लग जाते हैं प्रशंसा करने लग जाते हैं तो एक दूसरे के प्रति प्रेम अधिक बनता है स्नेह अधिक बनता है यदि प्रशंसा करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को अपनी निंदा अच्छी नहीं लगती कोई व्यक्ति एक शब्द भी किसी के विषय में बोल देता है तो सोचता है कि ये मेरा शत्रु है मित्र नहीं है कोई समझदार व्यक्ति हो उसको तो अच्छा लगेगा कि हाँ मेरा सुधार कर दिया मेरे से भी भूल हुई परसों व्याख्यान में और करमवीर जी ने बड़ी शालीनता से आकर के कहा कि आचार्य जी ऐसी ऐसी, ऐसी आपकी योग्यता देख करके हमें बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन मेरे हित में आकर के इन्होंने संकेत किया मुझे तत्काल पकड़ में आया कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए अच्छा लगता है लेकिन यदि विपरीत भावना हो तो शत्रु की दृष्टि से देखेंगे कि ये मेरा दुश्मन है और जब प्रशंसा होती है प्रशंसा होती है तो यही कहेंगे कि व्यक्ति है तो वो ही ठीक है इसलिए यह प्रशंसा जो है प्रेम को स्नेह को बढ़ाने वाला है आगे क्या लिखा कालिदास ने यह बात कहकर के कृतम न मनने अंतिम बात कह डाली जिस बात में वो मूर्खता का लक्षण छिपा हुआ था ये चारों भी मूर्ख हैं लेकिन राजा भोज को जिस कारण से मूर्ख कहा था वो बात अंत में कह डाली क्या कहा द्वाभ्याम तृतीयो न भवामी राजन कह रहे हैं कि महाराज जब दो कहीं बात कर रहे हों तो दो बात कर रहे हैं मैं वहाँ तीसरा बन करके बैठा नहीं करता अर्थात मूर्ख का एक लक्षण यह दे दिया जहां कहीं कोई वार्ता कर रहे हो तो वहां जाकर के तीसरा बन करके बैठता है तो इस जैसा मूर्ख कौन होगा एक व्यवहार कुशल व्यक्ति जो होगा वो दूर रहेगा और दूर रहेगा यदि जाना चाहता है तो उनसे पूछेगा उनसे आज्ञा लेगा और पूछ करके आज्ञा लेकर के बैठेगा उसका प्रभाव अलग है और बिना आज्ञा लिए ऐसे ही तीसरा बन करके बैठ गया इसको मूर्ख की श्रेणी में गिनाया है हम ऐसा करते ही या नहीं करते आत्मावलोकन कर सकते हैं और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसा मिलेगा इसलिए राजा भोज को जब ये कहा द्वाब्याम तृतीयो न भवामी राजन ये कहने के बाद राजा भोज अपनी राजगद्दी से उठते हैं उतरते हैं उतर के कालिदास को गले से लगाते हैं और गले से लगा करके कहते हैं कि कालिदास आज तुमने मेरे को जीवन का बहुत बड़ा पाठ पढ़ा दिया जीवन का बहुत बड़ा पाठ पढ़ा दिया अर्थात मैं रानी के पास जो जा रहा था मेरी रानी ने जो मुझे मूर्ख कहा था मैं उस मूर्ख के रहस्य को नहीं पकड़ पा रहा था लेकिन तूने आज वो पाठ पढ़ा दिया है कालिदास तू विद्वान है मैंने तेरे को जो मूर्ख कहा था मैं तो अपनी समस्या को सुलझाना चाह रहा था अर्थात इस सारे की सारे घटनाक्रम को हम देखते हैं ये घटनाक्रम हमें व्यवहार कुशल बनाने के लिए बता रहा है हमें व्यवहार कैसे करना चाहिए किसके साथ करना चाहिए किस प्रकार करना चाहिए ये छोटी छोटी बातें जो हैं सज्जनों ये निरीक्षण से आती हैं जब व्यक्ति छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान देने लगता है हमारे पूज्य आचार्य सत्यजीत ने एक बात रखी थी जब चोपड़ी हुई रोटियों की तह लगाते हैं रोटी चोपड़ी रख दी फिर चोपड़ी उसके ऊपर रख दी फिर चोपड़ी उसके ऊपर रख दी ऐसे तह हम लगाते चले गए ऊपर ऊपर ऊपर कौन सी रोटी अधिक स्वार्थी है और कौन सी रोटी सबसे अधिक त्यागी है ये जो रोटियों की तह लग गई है तह लगने पर कौन सी रोटी अधिक स्वार्थी है और कौन सी रोटी ने अधिक बलिदान दिया है क्या लगता है आपको नीचे वाली रोटी त्यागी है क्या किया है वो बेचारी को चोपड़ा गया है नीचे रख दिया गया है और दूसरी को चौपड़ा है वो ऊपर रख दिया अपना तो लिए बैठी है दूसरे का भी ले लिया नीचे से दूसरे का भी ले लिया इसने नीचे से अर्थात संकेत क्या मिला स्वार्थी व्यक्ति अपना तो रखता ही रखता है दूसरे का भी छीन लेता है और ऐसा व्यक्ति उन्नति प्रगति करता है या बलिदानी व्यक्ति उन्नति प्रगति करेगा छोटा सा संकेत है इस संकेतों को पकड़ लेंगे निश्चित रूप से सज्जनों माताओं अपने जीवन में परिवर्तन होगा और ये संकेत हमें अंदर से मिलने शुरू होंगे दूसरे तो संकेत देते ही देते हैं ये जो सड़कें बना रखी हैं सड़कों के ऊपर ग्रीन लाइट रेड लाइट इत्यादि हैं ये हैं क्या ये मात्र संकेत ही तो हैं संकेत हो गया कि रुको संकेत हो गया कि चलो संकेत हो गया कि इधर मुड़ना है संकेत हो गया कि ठहरना है आदि आदि ये रोड के ऊपर सड़क के ऊपर ढेर सारे संकेत मिलते हैं और जब हम इन संकेतों को ठीक ठीक पकड़ करके उनका पालन करते हैं तो हम ठीक मंजिल पर पहुंच जाते हैं और यदि उन संकेतों के ऊपर ध्यान नहीं दिया और यदि ध्यान भी दिया तो विपरीत संकेत पकड़ लिया विपरीत संकेत पकड़ लिया तो क्या होने वाला है क्या होने वाला है सुना करके वाणी को विराम देता हूं समय हो गया आपका कई बार शिविरों में सुनाया है और इसी कक्षा में मैं सुना सकता हूं पूर्व की कक्षाओं में तो नहीं सुनाता मैं यह कक्षा आपकी हल्की फुल्की बनाने के लिए क्या हुआ एक शहर वाले लड़की का गांव वाले लड़के से विवाह हो गया गांव वाले का विवाह शहर वाली से हुआ गांव की संस्कृति और शहर की संस्कृति में अंतर है गांव वाले मोटा खाते हैं मोटा पहनते हैं और शहर वाले पतला खाते हैं पतला पहनते हैं ये मोटा सा अंतर ये गांव वाला पहली बार ससुराल गया है जब पहली बार ससुराल गया पूरा ससुराल परिवार इकट्ठा था सायंकाल भोजन का समय हुआ भोजन के समय पर इसको बुलाया गया और बुला करके अच्छे से भोजन की थाली इसके सामने आ गई और इस गांव वाले व्यक्ति ने जब थाली देखी भोजन तो बड़ा अच्छा कई प्रकार का दिख रहा था लेकिन जब इसने रोटी को उठाया रोटी को उठाया तो रोटी बड़ी पतली लगी और इसने मोटी मोटी रोटियां खा रखी थी और ये रोटी तो इतनी पतली लगी कि इसको लगा कि इसके टुकड़े करने की जरूरत ही नहीं है इसके भी टुकड़े किए जाएंगे उस गांव के लड़के ने उस रोटी की तह बनाई दाल में लगाया और पूरी रोटी खा गया जैसे ही पूरी रोटी का सेवन किया तो वहां तो ससुराल खड़ी है पूरी इसकी पत्नी की बहन ने दूसरी को कहानी लगाई और कह रही है जीजा जी क्या कर गे? देखो देखो मजाक बन गया जीजा जी का तो इसने दूसरी रोटी लपेटी खा गया अपनी धुन में था लेकिन पत्नी भी तो खड़ी थी वहां और पत्नी कैसी थी स्वाभिमानी नहीं थी अर्थात पति का अपमान सयन करने वाली पत्नी नहीं थी कई सारी पत्नियाँ क्या होती हैं मैंने एक बहरोड़ में स्कूल है वहाँ हवन करवाया हवन करवाया हवन में यजमान बने और उसके पति की थोड़ी मैंने प्रशंसा कर दी उसके पति का शरीर बड़ा अच्छा था लड़का बड़ा और उसकी अवस्था कम दिख रही थी मैंने कहा आपका शरीर बहुत सुंदर है अवस्था इतनी है और आपकी लगती नहीं है प्रशंसा की तो पत्नी जल भुन गई किसकी प्रशंसा जी जल भुन गई वकील साहब पत्नी जली थी पति नहीं चला था हाँ वकील थे इनके जल भुन गई और जब स्कूल के कार्यालय में बैठे एकांत में तो अपनी भड़ास निकाली के आचार्य जी ये क्या कह दिया ये तो ये है इन्होंने ये कर दिया पचास दोष गिना डाले ऐसी भी पत्नियां हैं लेकिन ये पत्नी कैसी थी स्वाभिमानी नहीं पत्नी थी पति का अपमान नहीं सहन करना चाह रही और इसने सोचा कि पति को अपमान से बचाना है और बचाना है यदि बोल करके बताऊंगी तो सारा परिवार देखेगा परिवार देखेगा वो मैं दिखाना नहीं चाहती ये चुपके से गई और दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई दरवाजे के पीछे खड़ी हुई और थोड़ा खांसने लगी जब इसने खांसा तो पतिदेव धुन में थे इसने गर्दन उठाई गर्दन उठाई तो देखा कि देवी जी सामने खड़ी हैं देवी जी सामने खड़ी हैं दोनों का आमना सामना हो गया दोनों ने देख लिया है एक दूसरे को पत्नी ने सोचा कि अब मौका है पतिदेव को बताने का और पत्नी ने इशारा कर दिया इशारा ये कर दिया इशारा ये कर डाला आप देखेंगे इशारा था इशारा क्या कर रही है कह रही है कि मेरे देवता पूरी की पूरी रोटी क्यों खाते हो अरे ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते तो कम से कम दो टुकड़े कर लो इशारा ये किया था लेकिन पति ने उत्साह में इशारा कुछ और ही पकड़ लिया इसने सोचा कि देवी जी कह रही हैं कि एक एक रोटी क्यों खाते हो दो दो क्यों नहीं खाते अब आप देखेंगे संकेत इशारा जब व्यक्ति संकेत को ठीक पकड़ता है व्यवहार ठीक होगा इशारे को संकेत को विपरीत पकड़ेगा व्यवहार गड़बड़ा जाएगा ये जो आत्मनिरीक्षण है ये आत्मनिरीक्षण अंदर से संकेत देने वाला है और इन संकेतों को जब हम पकड़ने लग गए निश्चित रूप से हमारा विकास और उन्नति होगी आज की कक्षा को यहीं विराम देंगे मैंने पहले दिन महाराजा युधिष्ठिर की बात शुरू की थी मैं कल उस बात को पूरा करूंगा आज इतना ही ओम का उच्चारण उसके बाद मंत्र पाठ होगा आप उठकर के बहुत सारे चले जाते हैं ऐसा नहीं कीजिए नियम का पालन करिए कल का एक दिन और है मंत्र पाठ होने के बाद कुछ सूचनाएँ होंगी उसके बाद आप जाइएगा ओ